यम ओम शांति शांति शांति शांति शांति अच्छा मोक्ष का साधन क्या है अभी तक तो कोई समझा है कोई पूछिए का मोक्ष का साधन क्या है कोई उत्तर दो नया वाले पुरानी जो वेदांत प्राप्त कलाते हो नहीं बनना नया वाले कोई उत्तर मोक्ष का साधन क्या है किसका मालूम है देखो क्या साधन है, है? साधन चतुर्थ तो तो तो, क्या है नहीं। है आ, ब्रह्म ज्ञान ही साधन है ब्रह्म ज्ञान ही मुख्य का साधन है तरत शोकम आत्म, आत्म ज्ञान होने पर ही शोक पार होता है ब्रह्म वेद ब्रह्मवे ब्रह्म भवती ब्रह्म रूपण अवस्थान मुख्य है आत्यंतिक दुखों की निवृति सब दुखों की निवृत्ति है परमानंद की प्राप्ति अभिव्यक्ति ये मुख्य है ये ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृति होती है ये मुख्य हो मुख्य का साधन ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का साधन पूछेंगे तो श्रवण मनन निधित आसन ब्रह्म ज्ञान का साधन अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि कर्म उपासना जितने वो भी साधन है वो साक्षात नहीं परम्परा से Bear Bye कर्म उपासना भक्ति सेवा योग जितने है कीर्तन ये सब है अंत कोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान का साधन है परम्परा से सब कर्म उपासना आदि भी साधन है परंपरा से अंत कोण शुद्धि के द्वारा साक्षात साधन है श्रवण मनन निधि अपरक्ष ज्ञान का साधना और श्रवण करने के लिए अधिकारी कौन होता है साधन चतुष्ट तत्व श्रवण करने के लिए अधिकारी चतुष्टय और उसके बाद मनन निदिध्यासन से आत्मज्ञान आत्मज्ञान होता है है है ही मुख्य मुख्य मुख्य तो मुक्ष्यासादने का ज्ञान ज्ञान का अंतरंग साधन है श्रवण मनन निदिध्यासन निधि अंतरंग साधन वही अभी अंतरंग साधन श्रवण अभी कार्य हो और श्रवण मन दिध्यासने में ऐसे में विघ्न भी बहुत होता बहु भीखना भीखना है श्रेयांशी बहु विघ्न विघ्न होते हैं शास्त्र माया विघ्नों का देवता लोग विघ्न करते हैं नहीं देवा इच्छा मर्त्यान पर मनुष्य ब्रह्म ज्ञान हो गया ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप होगी देवता लोगों की उपरस्थिति को चलेगी ये देवता नहीं चाहते हैं विघ्न करते हैं विघ्न का आता नहीं कि पाठ में जब आते हैं तो रास्ता में लाठी लेकर रोकेंगे ऐसा नहीं वो जिसके ऊपर कृपा करेंगे श्रद्धा से जोड़ जोड़ देंगे श्रद्धा युक्त तो हो जाता है जिसको विघ्न करेंगे श्रद्धा को नष्ट कर देंगे फिर क्या होगा थोड़े दिन श्रवण करने के बाद अरे क्या श्रवण करना है बैठकर हम भजन करेंगे अनुष्ठान करेंगे हम तो साधन करेंगे और क्या है साधन अभी तक तो समझे नहीं सबसे अंतरंग साधन है श्रवण मननि दीद्यासुमन इसको छोड़ कर जाकर कोई मानव व्रत ले लिया अथवा जाकर के कोई जप करने लगा अनुष्ठान करने लगा वो साधन है किंतु उत्कृष्ट साधन छोड़ कर के निकृष्ट साधन कोई ग्रहण करे बुद्धिमता है उत्कृष्ट अंतरंग साधन छोड़ कर बहिरंग साधन शुरू करे तो करम लेडी न्याय करम लेडी चार्टा है हाथ में मोदक लडवा दी था उसको तो फेंक दिया और थोड़ा कुछ लगा तो उसको चार्टा मीठा लग रहा है ये न्याय लगाते हैं इसलिए ध्यान रखना ही श्रवण अंतरंग का साधन है इसमें यदि ठीक ठीक और बताया था दिने दिने तो वेदांत तो श्रवनाथ किसको श्लोक याद है किसको श्लोक याद है दिने दिने तो वेदांत तो श्रवनाथ भक्ति संयार्थ गुरु शुशुषया कृच्छा कृच्छाश्रित फलम लभित प्रतिदिन अस्सी कृष्ण तप का फल मिलता है दिने दिने तो वेदांत श्रवनाथ भक्ति गुरु लभेत। लिखा है एवं सदा प्रसाद्य सद्ब्रह्म और आकाश ये दोन, दोनों के भेद सिद्ध कर दिया व्योम सत्य भ्रांतिया प्रतीतस्य ऐसे भ्रांति से प्रतीत होता है व्योम सत्ता आकाश की सत्ता आकाश को धर्मी बनाते सत्ता को धर्म बनाते इसे भ्रांति से भ्रम से प्रतीत होता है से प्रतीत क्या होता है धर्मधर्मी भाव धर्म धर्मी भाव का अर्थ धर्म धर्मित्व तस्वस्तु भाव अर्थवित्व प्रति होता है धर्मधर्मी त्वसे कह सकते धर्म धर्मी भाव भी कह सकते हैं धर्मधर्मी भाव का अर्थ धर्म धर्मित्व धर्मधर्मी भाव से कार्थ धर्म धर्मत्व उसका अर्थ हो जाएगा धर्मित्व धर्मत्व दोनों के साथ तो मिल जाएगा धर्मी भाव से धर्मभाव चर्मित्व से धर्मत्व से च धर्मित्व और धर्मत्व प्रतीत होता है विपरीत विपरीत जो प्रतीत होता है भ्रांति से विचारण व्यक्त्य में दर्शाती विचार करने पर विपरीत तो हो जाता है धर्मी वस्तु तो ब्रह्म है और धर्म है आकाश ये विचार करने पर ऐसा होता है निश्चय दिखाते हैं सद्वस्तधिवृत्ति धर्मी व्योमनस्तु व्योमस्तुता धिया सत पृथ कारे ब्रूहि व्योम कि धर्मी ब्रह्म धर्मी मध्ये मध्यम हेत्वृत्ति वृत्ति व्यापके ब्रह्म सदस्तु अधिक वृत्तिश्याप अति धर्मी व्योमस्तु धर्मता आकाशे हे क्योंकि आकाश सर्वत्र नहीं है ब्रह्म के एक माया और माया का कार्य है आकाश यह पश्चादवर्ती है अध्यस्त है वो धर्म है आकाश धर्म है आकाश में धर्मता है धर्मत्व तो है और धर्मी हो गया सद्वस्तु वस्तु ब्रह्म अभी ऐसे कहेंगे जैसे घट से भिन्न घट से भिन्न घट का रूप है रूप है घट में रूप धर्म घर घट हो गया धर्म घट में है। रूप है से भिन्न रूप जैसे सत्य है इसे ब्रह्मा से भिन्न आकाश भी सत्य हो जाएगा घट से भिन्न रूप जैसे घट सत्य है, रूप सत्य ब्रह्म से भिन्न आकाश हो गया तो ब्रह्म सत्य है तो आकाश भी सत्य होगा ऐसा शंका करने पर नहीं धीया सतह पृथ कार व्योम कि मात्मक बुद्धि के द्वारा अलगता नहीं कर सकते घाटक तो को अलग पटक को अलग कर सकते घट यहाँ रखो पट यहाँ रखो घटे रूप को अलग करे घटे रखो घटे के रूप अलग कर दो कर सकते हो नहीं।, नहीं, नहीं होता है ठीक इस प्रकार रूप व्योम आकाश ये दोनों का भेद अलग अलग तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि व्योम आकाश का जो भान होता है आकाशम अस्थि अस्तित्व भान होता है सद वस्तु के साथ मिल करके ही भान होता है अलग अलग हम कर नहीं सकते किन्तु बुद्धि से कर सकते विचार करके बुद्धि से समझा सद वस्तु में एक है रूप है वायु आदि में सद वस्तु अनुवृत है आकाश अनुभूत नहीं है आकाश भिन्न है आकाश में सद रूप भी है और अवकाश है ब्रह्म में अवकाश रूप नहीं ऐसा विचार किया बुद्ध तो भिन्न हुआ सद से आकाश भिन्न हुआ किंतु सत से पृथ्व करे आकाश को तो देखो क्या है सत को बिना सत को छोड़ के आकाश को देखो धिया, धिया मतलब बुद्धिया बुद्धि के द्वारा सत ब्रह्म से आकाश पृथक करने पर सत ब्रह्म से आकाश पृथक कर दो से भिन्न क्या होगा असत सद से भिन्न आकाश रूप होगा सत से पृथक कर दिया असत हो गया तो बूढ़ी व्योम की मतमा आकाश की मात्मा को बोलो सत से भिन्न है तो क्या बताओ मिट्टी से घट बनता है मिट्टी को अलग करके घट कर देखो क्या घट रहता है तंतु well से पट बनता है सब तंतु को अलग करके पटो को देखो क्या है तंतु के बिना को पटक है इसी प्रकार सद वस्तु ब्रह्म से भिन्न आकाश कुछ है ही नहीं इसलिए सत्य कैसे होगा पूर्व पेशी ने कहा था घट से भिन्न रूप है तो ब्रह्म से भिन्न आकाश है घट सत्य है रूप सत्य है तो ब्रह्म सत्य है आकाशी भी सत्य हो कत्य नहीं सद वस्तु से पृथक करो तो बताओ क्या -का, आकाश का स्वरूप हो व्योम किमात्मकम व्योम किमक ब्रूहि क्या स्वरूप आकाश का टीका में देखो ऊपरसादीसुअ आकाशवायु आदिष्वृत्य स तो धर्मी देखो अदिक वृत्ति का अर्थ किया सदस्तु सर्वृत हे ऊपरसद पृथ्वी अस्था सदरूप सर्वत्र अनुभूत है रूप अनुत है अनुवृत से द्रव्य सेव जैसे द्रव्य का रूप है द्रव्य कारसे रूप आदि में द्रव्य अनुभूत है जैसे द्रव्य अनुभूत हुआ ऐसे सदवस्तु भी अनुवृत है सर्वत्र आकाशवायु आदि सर्वत्र आकाशवायु आदि में अनुभत है आकाशवायु के गुण जहां देखो सर्वत्र सदवस्तु आकाशवायु आदिशु अनुवृत से सत् धर्मित अधिक दुर्वृत्ति हो गया क्योंकि आकाश वायु आदि सर्वत्र सद वस्तु अनुभत है इसलिए धर्म हुआ और आकाश वायु आदि अनुभूत अनुबूत है नहीं है वायु आदि में आकाश अनुभूत नहीं होने से वो अधिक नहीं हुआ और न्यून देश में इसलिए धर्म होगा जिस प्रकार रूपम द्रव्य का संबंध रूप के साथ रस के साथ गंध के साथ सऊके है रूप का रस के साथ रस का गंध के साथ संबंध नहीं है देखो आगे दिया है रसादि व्यावृत से रूप जैसे रस से व्यावृत होता है भिन्न होता है रूप गंध से भिन्न होता है रूप रस जैसे भिन्न हुआ ठीक इसी प्रकार वायु व्यावृत से नवसु वायु से भिन्न है आकाश सद वस्तु तो सर्वत्र अनुभूत हुआ आकाश वायुवादि में सद वस्तु है किन्तु आकाश वायुवादि में अनुवृत नहीं है वायु आदि से भिन्न हुआ वायु आदि व्यावृत से भिन्न से भिन्न नभस्य धर्मत्व नभ हो गया आकाश धर्म हो गया सद धर्मी धर्म ही क्योंकि सर्वत्र रूपादी में जैसे द्रव्य अनुभत ऐसे आकाश वायु जल तेज सर्वत्र सद वस्तु है इसलिए धर्मी हुआ और आकाश वायु आदि अनुवृत नहीं है न्यूनवृत्ति है न्यूनवृत्ति है इसलिए धर्म हुआ आकाश आकाश धर्म क्योंकि न्यून वायु आदि में नहीं है और सद्वस्तु धर्मी है अधिक केवल सद आकाश आदि आकाशवायु सर्वत्र सद्वस्तु है इसलिए अधिक वृत्ति तो धर्मी अन्यून वृत्ति हो अर्थ से आ गया अधिक वृत्ति तो धर्मी कहन से आकाश धर्म क्यों है न्यून वृत्ति तो ये सिद्ध हो गया अभी शंकर है पूर्व पक्षी न घटाद भिन्न रूप यथा वास्तवत्व घट से भिन्न रूप रूप जैसे वास्तव्य है रूपा। रूपा जैस तथा उस प्रकार सत् भिन्न से नवशो सत से भिन्न है आकाश वो वास्तव हो जाए ऐसा शंका करने पर आशंका करके उत्तर देते सद व्यतिरिक्त से नवस द्वनूप सद से व्यतिरिक्त आकाश से भी द्वनिरूप है सतसे भिन्न आकाश का निरूपण नहीं हो सकता है मैं मितया ऐसा नहीं सत्य नहीं, नहीं धिया सत पृथकार ब्रूहि व्यम यहाँ तो आगे विचार करेंगे अभी नहीं बता देते हैं घट से भिन्न भी रूप नहीं घट का रूप घट से भिन्न भी नहीं घट को अलग करेंगे तो रूप कहाँ रहेगा घट से भिन्न रूप रहेगा जैसे मिट्टी के बिना घट नहीं रहता है जैसे घट के बिना रूप नहीं रहेगा वो विचार भी नहीं करके ठीक है घट और रूप दोनों सत्य है किन्तु सद वस्तु से बिना आकाश अलग सत्य नहीं हो सकता है क्योंकि सत्य से पृथ्वी करने पर आकाश की मातम को बताओ अर्थात आकाश का कोई स्वरूप नहीं निरूपण नहीं किया जा सकता है सत ऐसी भिन्न तो सद है नहीं।, है नहीं फिर क्या आकाश है सत्य कैसे होगा ओम आकाश सद्वस्तु से, से भिन्न करेंगे तो दुर्निरूप सिद्धांत ने कहा निरुपित्व असक्यम निरूपण नहीं किया जा सकता है संकति पूर्व पीछे अवकाशात्मक कहता है आकाश का निरूपण हम करेंगे अवकाशात्मक है तो दुनिरूपत्व असिद्धम आकाश में दुनिरूपत्व नहीं उसका निरूपण हम कर सकते है पूर्व पैकी शंका करता है तो अवकाशात्मक तत्व तो दस तदि चिंतता भिन्नं सतो सच्चनेति सच्चनेति भिन्नं सतो भिन्नं सतो सच्चनेति अवकाशात्मक आकाश करने अवकाशात्मक अवकाशात्मक चेद सिद्धांत कहता असत चिंतताम सीन क्या सदे न सतीसत सीन्न असत तो जो अवकाशात्मक आकाश कहते हो तो असदिंत असत चिंता न करो असत्य सत्य नहीं है सत्य भिन्न असत है कहेंगे नहीं असत्य क्यों अवकाश आत्म कहों को दिखता है तो कहते व्याहत व्याख्या तो से भिन्नम सत्य असत्य नक्ष से भिन्न है और असत नहीं है आकाश से भिन्न है ये निश्चय हो गया कहेंगे असत नहीं सत्यम सतह सतम सत्य भिन्न है और असत न असत वक्षिचे बक्षि कहते हो तो तब व्याहति दोसे सबसे भिन्न है और असत नहीं सबसे भिन्न तो हो तो असत होगा असत्य कैसे नहीं ऐसा यदि कहोगे तो व्याघात दोषे टीका मे अवकाशात्मक तरी सत्व विलक्षणवाद असद सी परिहरति सिद्धांति कहता है ठीक है अवकाशात्मक आकाश मानो किंतु सत से भिन्न ऐ विलक्षण है इसलिए सत्स्य भिन्नता असत हो जाएगी असद सैद असत चिंतता हम पूर्वपि कहता है सत्व विलक्षण से असत्व ना वदत यदि कहेगा पूर्वपि से विलक्षण है ब्रह्म आक, आकाश किंतु असत नहीं है ऐसा यदि कहेगा तो दोस कहता है सिद्धांति भिन्न सत असचन वक्षि चेत कह तो व्या व्याघात दोस व्याहति का टिप्पणी पूर्वोत्तर विरोध्यसमब्धाक्यम पूर्वोत्तर विरोधी असमद्धावाक्य परस्पर विरोधी एक श्लोक दिया यजीवनी ब्रह्मचारी च मे पिता माता तो मम बसीदुत्र पिताम ये व्याघात के लिए उदाहरण कता जा यवजीव अहम मौनी बोल रहा है जब तव जीव तो अहम मौनी मौन बोलते बोल रहा है सैं बोल रहा है यहाजीव अहमौनी व्याघाता नहीं जब तक जीवित है मौन है और बोल रहा है ये व्याघा हो गया अब ब्रह्मचारी जमी पिता के पिता हमारे ब्रह्मचारी भी व्याहते है और माता तुम बंध्या तो बंध्या थी वो स्वामी बोल रहा है उसकी माता बंधिया बंध्या पुत्र कैसे होगा और अपुत्र से पिता मह पिताजी के जो पिता है पितामह वो अपुत्र थे मतलब उनका पुत्र नहीं था पिताजी के जो पिता वो अपुत्र थे वो पुत्र ही न थे ये भी व्याघा थे इसी प्रकार का तो भिन्नम चन्ना। सत असत सत्य भिन्न है और असत नहीं ये तो दो से दोषे शंका तो सत करता है पूर्व पक्षी असत्य भान यदि आकाश सदरूप नहीं असत है तो उसका भान नहीं होना चाहिए आकाश का तो भान होता है शब्द से ज्ञान होता है को साक्षी प्रत्यक्ष मानते भान नहीं होना चाहिए इत्यासंख्य तुच्छ विलक्षण नत से भिन्न जो असत्य है उसमें दो भेद है एक तो तुच्छ है सस विषाण बंध्यापुत्र उसका भान नहीं होगा किन्तु और एक तुच्छ से भी विलक्षण है सत्य भिन्न है और असत्य है तुच्छ वंध्या पुत्र सस उससे भी भिन्न है राज्य में सर्प है वो सत्य सत्य न बाध्य बाध्य हो जाता है उसको असत कहेंगे तो असत्य न प्रती है असत हो तो, तो प्रतीत नहीं होनी चाहिए असत है सर्प सत से भिन तो भिन्न है असत कहा जा जाएगा सत से भिन्न असत है किंतु तुच्छ से भिन्न भिन है बंध्यापुत्र सस विषाण जैसे नहीं रजू सर्प क्यूँकी रजू सर्प प्रत्यक्ष दिखता है बंध्यापुत्र कभी प्रत्यक्ष दिखेगा सस विषण इसलिए यह तुच्छ से विलक्षण ठीक इस प्रकार आकाश का भान होता है इसलिए क्योंकि आकाश भी तुच्छ से विलक्षण सदरूप ब्रह्म से भिन्न है बंध्यापुत्र तुच्छ है उससे भी भिन्न है भिन्न होने से भान हो सकता है तुच्छ का भान नहीं होता है तुच्छ विलक्षण तद भा विरुद्ध होते भाई विरोध नहीं बहन प्रतीत हो सकती है भाती चेत भातु नाम शन माई कस्य यदा तन मिथ्यादिवत पूरा पेशे कहता है असत्य कैसे आकाश भाती चेत वो तो, तो दिखता है भान होता है आकाश तो असत्य तो तो तो कैसे होगा सिद्धांत भातु नाम भले दिखे ये तो माइक का भूषण है जो नहीं होकर दिखता है तो जादूगर के लिए तो भूषण है ना नहीं हो देखा दिया तो वो तो भूषण है और नहीं हुआ नहीं देखा पाया जो है उसको दिखा दिया तो क्या होगा माइक से तद भूषण माए के कार्य में भूषण है जो नहीं होने पर भी दिखता है उसको क्या कहेंगे यदत भाष मानम जो असद रूप नहीं है किंतु दिखता है सदरूप सर्प सदरूप नहीं है रज में किंतु दिखता है उसका नाम मिथ्या जो नहीं है किंतु दिखता है तो उसको मिथ्या कहा जाएगा नहीं हुए परिवहन में जल दिखता है जल मिथ्या है यह दसद तन मिथ्या जो असद होता हुआ सद भिन्न होता हुआ भा समान वाहन का विषय दिखता है उसको मिथ्या कहा जाता है जैसे स्वप्न गजा अधिपत रात को खा करके सोया दरवाजा बंद करके देखा हाथी झुंड झुंड हाथी आ करके लड़ रहे फिर डर करे चित्कार कर उठा गिरा हुआ से खट के नीचे गिरा हुआ देखा ऐसा कभी होता है ना और झुंड के झुंड हाथी देखा वो कितने हाथी सत्य है मिथ्या है बहुत दिखता है केवल हाथी दिखता है ना हाथी आकाश पहाड़ जंगल कितने दिखता है मकान के अंदर कहाँ रहेगा तो असत है स्वप्न गजादी जैसे मिथ्या है नहीं होने पर भी दिखता है सपन समय में क्या संशय होता है बिल्कुल तभी तो डर रहा है करके चिल्लाता है सत्य दिखता है नहीं होने पर भी दिखता है उसका नाम मिथ्या है जैसे स्वप्न दृश्य रजु सर्प इसी प्रकार आकाश भी ऐसा ही है नहीं होने पर भी दिखता है वही मिथ्या है से भिन्न नहीं है नहीं उन पर भी दिखता है तो उसका नाम मिथ्या है ठीक hey yes, yes, yes, yes. तो है अविरोधम तो दर्शित सहित सदृष्ट तुल्य वे बहुबरी समास होता है दृष्टांत के साथ मिथ्या वस्तु का लक्षण कहते हैं इसलिए अविरुद्धम दर्शय तुम पहले कहा नोध तुच्छ तुच्छ से विलक्षण का yes, yes. भान हो सकता है तुच्छ का भान नहीं होता है सस्वीषण आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता है तुच्छ विलक्षण का भान कोई विरोध नहीं है तो अविरुद्ध है तुच्छ से विलक्षण उसका भान होता है अविरुद्ध दिखाने के लिए मिथ्या वस्तु का लक्षण कहते दृष्टांत के साथ यद असत भाषमानन तन मिथ्या हो गया स्वप्नों को जादी सपने हथियद दिखते हैं मिथ्या यद वस्तु स्वरूपेण अविद्यम भासते तथ स्वप्न गजा आदिपत मिथ्य स्वरूप नहीं रहने पर भी दिखता है संभव है नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष दिखता है संभव नहीं संभव नहीं राज्य में सर्प है क्या नहीं होने पर भी दिखता है नहीं भ्रांति काल में स्वप्न में गजा हाथी आदि के आ जाते है कमरा में तो दिखता है न नहीं नही पर भी दिखता है संभव है इसलिए दिखता है तो सत्य नहीं होगा और सब लोग कहते सारा प्रपंच दिखता है इसको कैसे मिथ्या कहेंगे सारे दिखता है ना प्रपंच ये पूरा दिखता है मिथ्या कैसे होगा वेदांती उत्तर देता है दिखता है इसलिए मिथ्या है जो दिखता है मिथ्या ही है जैसे स्वप्न गज रज सर्प दिखता है ना नी? नहीं मिथ्या है जो सत्य वस्तु दिखता नहीं आत्मा वो तो सबको देखने वाला प्रकाश करने वाला और जो दृश्य है सब मिथ्या ही है प्राथिभाषी सब मिथ्या निश्चित है ए व्यावहारिक प्रपंच आकाशवादी जितने वस्तु दिखते हैं सब मिथ्या ये प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद रजुसर्पववत् स्वप्न गजवत स्वप्न दृश्यवत स्वप्न दृश्य को रजुसर्प को दृष्टान बना करके व्यावहारिक प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध करना हनुमान के, के द्वारा दृश्य तो हेतु से दृश्यत्वाद दृश्यत्वाद मिथ्या प्रश्न करते दीक्षिता है किस मिथ्या कहीं उत्तर है दीक्षिता है इसलिए मिथ्या है जितने दृश्य सब मिथ्या है दिग्य रूप आत्मा है और दृश्य जितने सौ मिथ्या है असत्वरूपत नहीं रोहन पर दिखता है तो मिथ्या है ओम यद सदभाषम आन यद भाषम तुम सहलभ्यन भेदो न से भिन्न पटे घाटा एक साथ है पट्ट भी वहाँ है घाट को अलग रख सकते हैं घाटक वहां रखें पट को अलग कर सकते है कोई जरूरी कि नियम तो घटा पट्ट एक साथ ही रहेंगे ऐसा है अलग भी रहते हैं तो घट वेद सिद्ध होता है तंतु से भिन्न पट है या नहीं क्योंकि तंतु से अलग पट नहीं रहता है जो पट दिखेगा तंतु में ही दिखेगा जो घाट दिखेगा मिट्टी में ही दिखता है इसलिए हमेशा जब घट मिट्टी के साथ दिखता है मिट्टी से घटा अलग है ये निश्चय नहीं हो सकता है जो साथ साथ हमेशा ही जब घट दिखे मिट्टी में ही दिखेगा जब घटा दिखेगा तो हमेशा पट्ट के साथ ही रहता है पट के बिना भी घट रहता है है मिट्टी के बिना घट रहेगा नहीं रहता है जैसे घट से पट भी नहीं क्योंकि न क्योंकि नियम सह नहीं होता है कभी अलग भी दिखता है किंतु जो नियम तो एक सह होता है जब घट दिखे मिट्टी में ही दिखेगा जब पट दिखे तंतु में ही रहता है तो दोनों का भेद निश्चय नहीं होगा तो शंका करता इस प्रकार आकाशम अस्ति, आकाश का ज्ञान होगा सद्वस्तु नहीं खाली आकाश का ज्ञान होता है जब आकाश का ज्ञान होता है कैसे होता? होता, होता है आकाशम अस्थि सदरूप से भान होता है ना नहीं जो वस्तु का भान होता है सदरूप से भान होता है तो सत के साथ आकाश का एक साथ भान होता है नियमत जब आकाश का भान होगा सत के साथ सत के बिना भान नहीं होता है सदरूप होकर भान होता है तो सत और व्यम आकाश दोनों नियम सह उपलब्ध होने से कैसे दोनों का भेद निश्चय करेंगे ये शंका करता है सहउपलब मान ये और न दृष्टाचर दो वस्तु यदि साथ हमेशा ही दिखते हैं दोनों का भेद नहीं दिखा गया तो फिर कैसे आकाश और सत का भेद सिद्ध होगा तो उत्तर देते हैं। जाति व्यक्ति देहि जाति देहो गुणद्रव्यथा पृथक वियत्सतवास्तु यथा विस्म जाति सब घट में एक जाती घटतत्व तो। <coughs> सब गो में गोत्व घट गो तो, तो, तो जाति व्यक्ति के बिना दिखेती है गो तो जाति गो के बिना दिखेगी जाति व्यक्ति के बिना नहीं दिखती है जाति जब दिखती व्यक्ति में ही दिखती है जैसे पट्ट जब दिखे तंत्र में ही है जाति जब दिखे व्यक्ति में ही दिखती है देह ही देखा है देह के बिना देह वाला या आत्मा जीव, देह के बिना कभी नहीं दिखता है देही, ही द्रव्य द्रव्य को छोड़कर के गुण अलग कहीं रहता है ये भी साथ दिखते हैं, यथा पृथक ये पृथक है नहीं जाति व्यक्ति एक साथ दिखने पर भी एक एक गोत्र जाति सब गो में है एक गो सब गो है क्या Now. एक गोत्र सब गो में है एक, एक गो को गौशाला में रख दिया सब गो को रख लिया उसमें गोत्र है तो जाति व्यक्ति भिन्न या नहीं, नहीं सब में रहने वाले गोत्र जाति गो से भिन्न है जैसे जाति व्यक्ति भिन्न है देही ही देह देहा देव और देह होता है शरीर और सूर्य शरीर और है भिन्न है और गुण द्रव्य द्रव्य में गुण है द्रव्य का गुण है घपट रूप भिन्न जिस प्रकार है अर्थात साथ साथ रहने में भी भेद होता है आपने कहा था दोनों नियम में सउपलमान हो तो भेद नहीं दिखता है कहते भेद है भेद का ज्ञान होता है जैसे जाति व्यक्ति का भेद है देही देह का भेद है द्रव्य गुण का भी भेद है जैसे भेद है तथे वत हो व्यत और सत्य सत ब्रह्म और व्यत आकाश दोनों का पार्थक्य मतलब भेद तथे वस्तु जाति व्यक्ति में जैसे भेद है देह दे में जैसे भेद है गुण द्रव्य में जैसे भेद है ऐसे आकाश और सद्रह्म में तथे व पार्थक्य वस्तु अत्र को विस्मय इसमें क्या आश्चर्य जाति व्यक्ति तो भिन्न मानते द्रव्य गुण भिन्न मानते हो देह भिन्न मानते और सद से आकाश को भिन्न मानने में क्या आश्चर्य लगता है जैसे जाति व्यक्ति भिन्न है देह भिन्न है एक साथ रहने पर भी जाति व्यक्ति के बिना नहीं रहती देही जीवात्मा देह के बिना नहीं रहता है गुण द्रव्य के बिना नहीं रहता है तो भी भिन्न है जाति व्यक्ति भिन्न है देही देह भिन्न गुण द्रव्य भिन्न है जिस प्रकार ये भिन्न है इस प्रकार साथ साथ दिखने पर भी आकाश और सदब्रह्म दोनों ऐसे दोनों का भेद तथे वास्तु इसी प्रकार भेद हो इसमें क्या आश्चर्य अर्थात दोनों का भेद है साथ दिखने पर भी सत के बिना आकाश का भी ज्ञात नहीं होता है तो भी सत से भिन्न है उसको देखा दिया सत वस्तु आकाश से भिन्न है जो वायु आदि अनुभूत है यदि आकाश सत से अभिन्न होता है जैसे वायु तेज वस्ती जल मस्ती वस्तु की अनुभूति होती है वायु तेज जल आदि में यदि आकाश सत वस्तु अभिन्न होता है सद वस्तु की जैसे अनुभूति आकाश की अनुभति होना चाहिए ऐसे वायु अस्थि तेज अस्थि कहते वायु आकाशम तेज आकाशम ऐसे ज्ञान होना चाहिए ऐसा होता है तो सद आकाश का भेद है इसमें क्या आश्चर्य पूर्ण उदश्यसे पूर्णशा पूर्ण मेंशिष्य से शांति शाति शाति शाति शंकर शंकरचार्यरायण श्रोत्र श्रतौ वंदे भगवत पुनः त्मे मूर्ति वेद विभागि व्योमेहाय नमः ओम शांति शांति शांति